ध्यान और आध्यात्मिक जीवन साधना की प्रतिक्रियाएं, आध्यात्मिक संघर्षों और प्रतिक्रियाओं का सामना कैसे करें हम सभी को उतार चढ़ाव उत्थान पथन से गुजरना पड़ता है इन परिवर्तनों से हमें उच्च से उच्चतर आरोहण करते हुए गुणातीत अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति की आवश्यकता को भली भांति समझ लेना चाहिए यदि साधना में उत्साह का अनुभव न भी होवे तो भी उसे नियमित रूप से बिना व्यवधान के लगन पूर्वक करते जाओ साधना को बीच में बंद करने से समस्या सुलहसी नहीं साधना में व्यवधान प्रगति को केवल अवरुद्ध ही करते हैं तुम्हारा मनोभाव अच्छा हो जाना हो प्रतिदिन प्रातःकाल और पुनः सायंकाल एक घंटा ध्यान और प्रार्थना में बिताओ तुम्हारा आध्यात्मिक प्रवाह सदा बना रहना चाहिए इच्छा शक्ति की सहायता से इसे बनाए रखा जा सकता है यही नहीं इसे अवश्य बनाए रखना चाहिए साधक को प्रतिरोध और अनुरोध करना चाहिए कुछ समय के लिए साधना बंद करने की उसकी आंतरिक प्रेरणा का प्रतिरोध करना चाहिए और उसके निरंतर को बनाए रखने का अनुरोध करना चाहिए प्रतिक्रियाएं और बाधाएं हमारी इच्छा शक्ति के परीक्षक के रूप में आती हैं इन पर विजय प्राप्त करने से हमें महान मानसिक शक्ति प्राप्त होती है हमें भगवत कृपा प्राप्त है भले ही हम उसका अनुभव न करें हमें परमात्मा से हमारे प्रयासों और संघर्षों से संरक्षण और मार्गदर्शन के लिए तथा निकट से निकटतर ले जाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण साधन है प्रार्थना एक महत्वपूर्ण साधन है जब सही तरीके से ध्यान करना संभव न हो तो प्रार्थना की जा सकती है इससे महान आंतरिक सांत्वना प्राप्त होती है और हमारी कठिनाइयाँ शीघ्र दूर हो जाती हैं छोटी मोटी गलतियों और स्खलनों की चिंता किए बिना साधक को परमात्मा को अपने जीवन का केंद्र बनाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए ऐसे निष्ठामान साधकों के लिए असफलताएं सफलता की सीढ़ियां बन जाती हैं ये बहुत सी परीक्षाओं से गुजरते हुए अंत में विजय से अर्जित करते हैं हमें परमात्मा में अपने विश्वास की भी वृद्धि करनी चाहिए जो जैसा कि श्री राम कृष्ण उचित ही कहा करते थे हमारी ओर दस कदम आते हैं यदि हम उसकी ओर एक कदम अग्रसर हों माँ बच्चों को खेलने देती है लेकिन जब बच्चा खेल से उग रोने लगता है और माँ के पास आने लगता है तो उसे बच्चे की ओर दौड़कर जाना पड़ता है भगवान के भक्तों का भी यही हाल है जो अपने दुर्बल मानवीय उपायों से भगवान की ओर जाना है कभी तुम्हें निराशा आ सकती है या अपरिहार है ऐसे अवसरों पर परमात्मा के साथ आंतरिक संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करो और निराशा के भाव के स्थान पर उच्च भाव आ जाएगा सदा परमात्मा के साथ आंतरिक संबंध बनाए रखने का भरसक प्रयत्न करो मनोभावों में स्वाभाविक उतार चढ़ाव हो सकते हैं लेकिन यदि परमात्मा के संस्पर्श में रहने का प्रयत्न किया जाए तो कुछ उच्च मनोभाव हमारे साथ सदा बना रहेगा यदि कभी वह विलुप्त होता प्रतीत होवे तो भी चिंता मत करो शांतिपूर्वक धीरे धीरे स्वयं को चेतना के उच्च स्तर पर उठाओ तथा संपर्क पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा कभी कभी अचेतन और अवचेतन के राज्य में छुपे पड़े संस्कारों के चेतन स्तर पर उभर आने पर मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक विक्षेप भी पैदा हो सकते हैं यह बहुत कष्ट और परेशानी पैदा करता है लेकिन हमें संतुलन नहीं खोना चाहिए हमें परिस्थिति जैसी है उसे उसी रूप में साक्षी भाव अपनाते हुए देखना चाहिए हमें उसमें परमात्मा को देखने का प्रयत्न करना चाहिए उस परम चिंतन माध्यम को अनुभव करने का उस परम चिरंतन माध्यम को अनुभव करने का प्रयत्न करना चाहिए जिसमें सभी संवेदन सभी स्पंदन एवं सभी विचार अभिव्यक्त हो रहे हैं और तब परमात्मा मुख्य रूप से सत्य हो जाते हैं और सभी रूप छाया की तरह प्रतीत होने लगते हैं तथा अपना आकर्षण और मनोहरता खो देते हैं ऐसा होने पर शारीरिक और मानसिक संतुलन पुनः स्थापित हो जाता है यदि तुम पाओ कि तुम्हारा मन धूमिल हो रहा है तो प्रभु से प्रार्थना और उनका ध्यान करो यह अनुभव करने का प्रयत्न करो कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारी वास्तविक आत्मा एक दिव्य स्फुलिंग के समान है जो अनंत ज्योति का अंश है और तब उच्चतर मनोभाव पुनः लौट आएगा हमें सभी परिस्थितियों में परमात्मा को पकड़े रहना चाहिए अवसाद की मनस्थिति में जब बहुत सहायक होता है भगवान के नाम का इस तरह उच्चारण करने से कि उसे स्वयं सुना जा सके बहुत राहत मिलती है आंतरिक शून्यता और चंचलता के समय तुम उसे अपने आप गुनगुना सकते हो तथा परमात्मा का चिंतन करने का भी प्रयत्न कर सकते हो जब साक्षात्कार का आनंद उपलब्ध नहीं है तब भगवान के अपने प्रेमास्पद के आत्मा की भी परम आत्मा के चिंतन के आनंद से ही संतोष करना होगा इस स्थूल तथा सुख दोनों स्तरों के संघर्ष के दौरान हमें यथासंभव ईश्वर चिंतन करना तथा इस तरह अपवित्र विचारों को दूर करना चाहिए लेकिन कभी कभी हमारी कल्पना दूषित हो जाती है तथा अपवित्र चित्र हमारी इच्छा के विरुद्ध बहुत स्पष्ट होते हैं ऐसी स्थिति में भगवान नाम के मंत्र का जप तथा भगवान के रूप की कल्पना का प्रयास करते हुए हमें अशुभ विचारों के साक्षी या दृष्टा का स्थान लेकर उन विचारों के चंगुल से अपने को निकालना चाहिए विस्मृति के क्षणों में हमारा अशुभ विचारों के साथ तादात्म्य हो सकता है तथा वस्तुतः कोई दूर बुरा कार्य न करते हुए भी हम उनसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं लेकिन अधिकाधिक सतर्क होने पर तथा ताजात्म राहित्य का अभ्यास करने पर हम उनके प्रकट होने पर भी उन्हें अपने से दूर रख सकते हैं जब हमारा व्यक्तिगत मनोभाव हो तथा हम किसी मानवीय व्यक्तित्व के संपर्क में आने के इच्छुक हों तब दैवी व्यक्तित्व हमें बहुत सबल संबल प्रदान करता है जब सागर जो बुद्धबुदे और लहर दोनों से अधिक सत्य है काल्पनिक प्रतीत होता है तब बुद्धबुदा लहर से महान संबल प्राप्त करता है लहर के संस्पर्श के माध्यम से बुद्धबुदा पुनः सागर से अपने संबंध के प्रति सजग हो जाता है लेकिन जब हमारा अवैयक्तिक मनोभाव हो अथवा अपने इष्ट के साथ संपर्क स्थापित करने में कठिनाई होती हो तो हम साक्षी भाव का अभ्यास कर सकते हैं जीवन की कठिनाइयों से भागने वाले अपने को दुर्बल बनाते हैं और आध्यात्मिक प्रगति के अधिकारी नहीं रहते जो लोग भगवान में भरोसा रखकर अपनी कठिनाइयों का सामना करने का निर्णय करते हैं वे महान आंतरिक शक्ति का अनुभव करते हैं यदि तुम्हारा भगवत कृपा प्रवाह के साथ सीधा संपर्क हो गया है तथा तुमने भक्ति के पाल भी खोल दिए हैं तो सबके जीवन में अनिवार्य रूप से विद्यमान तूफानों और भवंडरों के बीच से भी भगवत कृपा की वायु तुम्हें तो आगे बढ़ाती रहेगी यह संसार आखिर एक प्रशिक्षण स्थल ही तो है वह एक आनंद वाटिका नहीं है जैसा कि हम गलत धारणा कर बैठते हैं युद्ध के विभिन्न हथियार एक वास्तविक अंतर्मुखी मन हमारे भीतर हो रही सारी घटनाओं की हमें सूचना देता है हमें पूर्ण सजग तथा हमारे मन में उठ रहे अथवा उठने के इच्छुक प्रत्येक विचार के प्रति पूर्ण सतर्क होना चाहिए मन को नियंत्रित किए बिना हम प्रगति नहीं कर सकते और हमारे मन में हो रही गतिविधियों के प्रति जागरूक हुए बिना हम उसे कभी नियंत्रित नहीं कर सकते अतः यह आध्यात्मिक जीवन के सबसे पहले कदमों में से एक है अभी हमारे मन का एक भाग विषय भोग और वैश्विक जीवन चाहता है जबकि मन का दूसरा भाग उनका और अधिक इच्छुक नहीं है तुम्हें उन सभी बातों के प्रति वितृषणा पैदा करने का प्रयत्न करना चाहिए जो इंद्रियों को आकर्षित करती हो अथवा जो पूर्व संबंधों और स्मृतियों को जगाती हो समग्र सांसारिक सुखों के प्रति सच्चे वैराग्य के उदय होते ही सारी समस्याएं सुलझ जाती है तब एक ऐसी वस्तु का आस्वादन प्राप्त होता है जो विषयों के तथा कथित सुख से जो वस्तुतः अत्यंत तुक्ष है मधुर है यदि तुम्हें ऐसा लगे कि प्रलोभन किसी न किसी रूप में तुम्हें विचलित करने का प्रयत्न कर रहा है तो उन अशुभ विचारों के बुरे परिणामों का अथवा किसी ऐसे महापुरुष का चिंतन करो जो त्याग और पवित्रता की जीवंत तो मूर्ति हो स्वस्थ अभिमान कई बार हमारे आध्यात्मिक प्रयासों में सहायक होता है मैं भगवान का भक्त हूँ मैं आध्यात्मिक जीवन यापन करना चाहता हूँ अतः ऐसी मानसिक दुर्बलता मुझे शोभा नहीं देती अपनी इच्छाओं और इंद्रिय प्रेरणाओं का शिकार होना सदा ही दुर्बलता और भीरुता का द्योतक है यदि तुम अपने आप पर नियंत्रण न कर सको तो किसी साथी साधक के पास चले जाओ मन को दूसरी दिशा में लगाओ और उसके साथ किसी शुभ विषय पर बातचीत करो अकेले न रहो और इच्छित वस्तु का चिंतन मत करते रहो इससे समस्या और जटिल हो जाती है और उसके बाद तुम्हारा पैर अवश्य फिसल जाएगा और तुम दुख भोगोगे यदि संभव हो तो ऐसी स्थिति में अपने आप को कुछ उदात्त साहित्य पढ़ने और अध्ययन करने के लिए बाध्य करो भले ही मन मन ऐसा करना चाहे या नहीं